वायुमंडल संगठन एवं संरचना वायुमंडल गैस का एक आवरण है जो भूपृष्ठ के ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है पृथ्वी पर अधिकांश जीवन वायु मंडल की तली जहां स्थल तथा महासागर मिलते हैं पर मौजूद है। जीवन प्रक्रियाओं का अस्तित्व इससे जुण हुआ है। मानव पर वायु मंडल का नकेवल प्रत्यक्ष प्रभाव है बलके प्राकृतिक वनस्पति मृदा एवं स्थलाकृति के माध्यम से अप्रत्यक्ष भी पर्यावरण के चार प्रमुख घटकों में से वायुमंडल सबसे अधिक गतिशील है क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन न केवल एक मौसम से दूसरे मौसम तक सीमित हैं बल्कि एक बहुत छोटी अवधि अर्थात कुछ ही घंटों में हो जाते हैं कुल वायुमंडल का 99 प्रतिशत भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है वायुमंडल को ऊर्जा सूर्य से मिलती है वायू मंडल की उत्पत्ति आज का वायू मंडल पांच अरब वर्ष पहले थंडे कणू, मुख्य रूप से लोहे एवं मैगनीशियम सिलिकेट, लोहे एवं ग्रेफाइट के अभिवर्धी द्वारा शुरू हुए बहुत धीमे परिवर्तनों का परिणाम है। उस समय प्रित्वी इतनी छोटी थी कि ये हलकी गैसों के आध्य वायु मंडल को अपने से जोड कर नहीं रख सकी। गुरुत्वा कर्षण विखंडन तथा रेडियो धर्मी क्षत से प्रित्वी गर्म हुई और इससे प्रित्वी के पदार्थों में भिन्नत आई जिससे पृत्वी के केंद्र में ठोस निकल लौह धातु निर्मित क्रोड, द्रव लौह सिलिकेट खोल, मैंटल तथा स्थल मंडल की रचना हुई। इस प्रक्रिया में गैस का निकास हुआ। जिससे एक नए वायु मंडल एवं जल मंडल की रचना हुई। इस प्रकार बना वायुमंडल मुक्त आक्सीजन से वंचत था, परिसमे मेथैन, 10-68 प्रतिशत अमोनिया, 10-15 प्रतिशत कार्बन डायोकसाईड तथा 60-70 प्रतिशत जल वाश्प मुझूद थे। कार्बन नाइट्रोजन आक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन आक्सीजन ग� तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की उत्पत्ति ऊर्जा स्रोतों जैसे बिजली का चमकना सौर विकिरण अथवा रेडियोधर्मी विसर्जन से हुई तत्पश्चात मूसलाधार वर्षा शुरू हुई लेकिन भूपृष्ठ पर आने से पहले ही वर्षा की बूंदें वाष्प में बदल गईं क्योंकि उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी वाष्पन एवं वर्षण की चक्राकार प्रक्रिया से पृथ्वी और ठंडी हुई अंत में जब भूपर्पटी पर्याप्त ठंडी हो गई तो काफी लंबे समय तक चलने वाली मूसलाधार वर्षा से महासागरीय द्रोणियां भर गईं कार्बन डाइऑक्साइड और भूपर्पटी के सिलिकेट के मध्य हुई प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोनेट का निर्माण हुआ अतः कार्बन डाइऑक्साइड धीरे-धीरे वायुमंडल से लुप्त हो गई इस प्रकार 3 अरब वर्ष पहले अपने परिवेश में अणुओं पर निर्भर अब आईवीय जैव रासायनिक जीव के रूप में जीवन प्रक्रिया आरंभ हुई लगभग 2 अरब वर्ष पहले जैव विकास ने एक अन्य क्रांतिकारी कदम बढ़ाया कुछ जीव अपने अस्तित्व की विधा को किण्वन एवं जैव रासायनिक संस्क्लेशन से प्रकाश संस्क्लेशन तधा श्वसन की अधिक प्रभावी प्रक्रियाओं में बदलने में सफल हुए। इससे ओक्सीजन का विमोचन तधा मृदा में नाइट्रोजन का स्थरी करण हुआ। जो जीव मुक्त ओक्सीजन को सहन नहीं कर स वे अधिक सक्षम श्वसन करने वाले जीवों द्वारा आंशिक रूप से हटा दिए गए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई ओजोन ने पृथ्वी पर आने वाले पराबैंगनी विकिरण के विरुद्ध एक पर्दे या आवरण का काम किया तथा जैविक निक्षेप कोयले एवं तेल भंडारों के रूप में संचित होने लगे इन सभी घटनाओं ने मौलिक रूप से पृथ्वी के भू रसायन को परिवर्तित कर दिया इससे उन अधिकांश रासायनिक तत्वों के चक्रों का पुनः अभिविन्यास हुआ इस प्रकार प्रित्वी के वायु मंडल के संगटन ने वर्तमान रूप लिया।